गीता गीता का सार श्लोक संख्या अनुवाद कृष्ण संख्यार सत्तरेकृष्ण कृपूर्तिश्री श्रीमद्द अभयचरणारविंद भक्ति वास्त स्वामीश्लूपन्द्वार्वारा ओम ज्ञानी ज्ञानांजन शलाक चुरुन्मीत ये तस्में नम श्रीचतन्य मनोभीष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूप महिम द मंदे हम श्रीगुरोपम श्री सुख तो हमने श्लोक देखा या भूतेशु तस्याम भूतानाम। भूतेशु में गड़बड़ हो यानी शूतेषु तूता भूतेष् गा निषावता संयमी यहां जागृति भूतानी पश्यत क्यों किसरा रहा रहा रहा है है है है है सबसे ऐसा नहीं नहीं ये भी तो बोल शुरुआत मुझे कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है नहीं देखा मुझे देख रहा है कुछ गड़बड़ है गड़बड़ है बात चल रही है बोला कि ये देखा। तो मुझे देखा। तो वो देख रहा है आपको उसमें आपको आप कुछ निकलते कुछ कोड फॉर्डवर्ड चल रहा है चल रहा है। ठीक है जो तो चल रहा है चल रहा है भगवान हृदय में है बस वो देख रहे हैं। लोग हम सीखते हैं कि जो जगत में सब कुछ हो रहा है उसका उल्टा हम करने वाले हैं हमारे यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है तो उससे आश्चर्यचकित नहीं होना है वो तो इच्छित है कि हम उनके जैसे नहीं हैं यदि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं तो हम हम नहीं हैं हम उन वो, वो हो वो होंगे ये फंडामेंटल भेद रहेगा आधारभूत भेद रहेगा नंदग्राम प्रकल्प में में के लोगों में और इससे बाहर रहने वाले लोगों में विचारधारा में क्रियाओं में सबको तो उल्टा ही जाना है दिशा उल्टी अब जैसा कुट गड़बड़ है क्योंकि जो आधार है हमारा वो है पुनर्जन्म विद्यते। पुनर्जन्म होता है ऐसा नहीं पुनर्जन्म नहीं होता है मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा जबकि आधुनिक जगत का जो आधारभूत विचार है वो है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाएगा कुछ पुनर्जन्म जैसी वस्तु होती नहीं आत्मा जैसी कोई वस्तु इसलिए दोनों की क्रियाओं में हमेशा भेद रहने वाला है विपरीत क्रियाएँ विचारधारा सब कुछ और उसी प्रकार से इवन वैदिक रूप से प्रगत व्यक्ति जो है वैदिक समाज को पालन करने वाला है उनके क्रिया और विचारधारा में और जो व्यक्ति पूरी तरह से आत्मसाक्षात्कार किया हुआ है उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है सामान्य रूप से वर्णाश्रम के पालन करने वाले भी लोग जो मुक्त नहीं है तो उनकी इंद्रिया सक्रिय होती है इंद्रिय तृप्ति में निष्क्रिय होती है भगवान की सेवा के लिए जबकि जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार किया व्यक्ति है तो उसकी इंद्रियां सक्रिय होती है भगवान की सेवा में और निष्क्रिय होती है इंद्रिय तुप्टी में इसलिए उसमें भी दिन और रात जैसा अंतर है दोनों के कार्यों में फिर भगवान अभी ऐसे मुनि की स्थितियां जो बता रहे हैं सब तो श्लोक में और बताते हैं कि क्या स्थिति है वो मुनि की उदाहरण देकर समझा रहे हैं अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद तदव का प्रवशंती सर्व सर्वे प्रशांतिमाती न काम यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र में जैसे पानी प्रवेश करता है समुद्र में बहुत सारी नदियाँ प्रवेश करती है तो समुद्र आपह आप मतलब पानी पानी समुद्र में जैसे प्रवेश करते रहते हैं अर्थात नदियाँ जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी प्रवेश होता है लेकिन फिर भी समुद्र क्या है बाहर नहीं आ जाता है कितना भी पानी समुद्र में चला जाए जा, समुद्र समुद्र की जगह ही रहता है ज़्यादा नहीं क्यों वो क्या है वो, का हाँ, वो अलग वस्तु था। था। रहता है पानी यहाँ पे समुद्र क्यों आगे नहीं बढ़ता है वो मुख्य पॉइंट नहीं है उदाहरण दिया गया जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलने पर भी समुद्र वहीं का वहीं रहता है विचलित नहीं होता है उस प्रकार से जो नित्य संतुष्ट व्यक्ति है उसके अंदर बहुत सारे इंद्रिय के विषय और इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं ती है तो भी वो अचल रहता है वो प्रतिष्ठित रहता है, वो हिलता नहीं है वस्तु कितनी भी आ जाए, उससे उसको विचलन नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त शांति प्राप्त करता है जो काम कामी व्यक्ति नहीं जो विषय को भोग करना चाहता है वो नहीं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है तात्पर्य यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक का अधिक जल से भरा जा भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है जब तक मनुष्य शरीर है जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेगी किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं अतः वह सागर के तुल्य होता है अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता कृष्ण भावना व्यक्ति का यही प्रमाण है इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है अथवा समुद्र की स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है किंतु दूसरे लोग, जो मुक्ति की की सीमा तक इच्छाओं पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का तो क्या कहना उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्ध के सिद्धि के कामी है ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं किन्तु <coughs> कृष्णा भावना-भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती वस्तः व तो तथा भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल शांत कृष्णा भक्त निष्का मत एवं शांत श्लोक का <laughs> ये तो भगवान विहाय कामान यस विहाय पुमांश्चरति सर्वान्माश्चर निस्पृह निरहंकार स्वशातिम्छति हाय कामान मतलब सब कामों को छोड़ करके यह जो सर्वान सभी बिहाय कामान यवान जो सभी कामों को छोड़ करके कुमांश चरति निष्प्रिय व्यक्ति कुमान पुरुष या व्यक्ति चरति निष्प्रिय इच्छा रहित होकर के विचरण करता है निष्प्रिय मतलब स्प्रिया मतलब इच्छा मतलब जो इच्छा रहित है वो निर्मम मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा ममा मतलब मेरा निर्ममा मतलब मेरा नहीं निरहंकार अहंकार रहित होकर के सह शांतिम अधिगछति वह शांति शांति प्राप्त करता है यहाँ पे जो शांति उसका अर्थ है परम शांति परम शांति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग करा कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार के किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भवन भवित हो गया तो उसने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय, इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है ईशावा नहीं करता यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है अर्थात इस ज्ञान के तुल इस ज्ञान पर इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कभी तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर इस प्रकार कृष्ण भवन का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। पे बताया इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी इच्छाओं से रही तो ना, इसका अर्थ है कि भौतिक इच्छाओं से रही तो ना, इंद्रिय की इच्छाओं से रहित होना लेकिन भगवान को संतुष्ट करने की जो इच्छाएं हैं वो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं और वो इच्छाओं की बात यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि जीव कभी इच्छा इच्छा नहीं हो सकता है इच्छा तो हमेशा रहेगी उसके पास लेकिन जो इच्छा इंद्र तृप्ति की है वो इस बहुत ही जगत में बांधे रखती है वो शांति से दूर लेके जाती है जबकि भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है वो तो हमारा वास्तविक स्वभाव है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमुति स्थित काले ब्रह्म निर्माण ये जो स्थिति है इस प्रकार की स्थिति कैसी स्थिति सभी कामों को छोड़ करके कोई भी भौतिक इच्छा से रहित होकर के मेरा कुछ भी नहीं है इस प्रकार से समझ करके और अहंकार से रहित हो करके जो रहता है इस ब्राह्मी स्थिति में ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ इसको प्राप्त करके एनाम प्राप्य इसको प्राप्त करके न विमुख्यती फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता है एनाम प्राप्य न विमुख्यती थित्वा अश्याम इस स्थिति में स्थित हो करके अंतकाले अभी तो इस स्थिति में अंतकाल में भी यदि कोई स्थित हो के रहता है अंतकाल में मतलब जब मृत्यु आती है तब स्थित अस्यां अंतकाले अस्या स्थित अंतकाले अस्याम स्थित ब्रह्म निर्माण के इस प्रकार से यदि कोई अंतकाल में भी रहता है तो उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है मतलब ब्रह्म लीन हो जाता है ब्रह्म निर्वाणम प्रकार से देखिए क्या है यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित इस हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है ब्रह्म निर्वाण का अर्थ लिखा है प्रोपा भगवत धाम में प्रवेश करता है मायावती लिखेंगे ब्रह्म में लीन हो जाता है देखते हैं प्रोपद क्या कहते हैं तात्पर्य में मनुष्य कृष्ण भवन या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली खटवांग महाराज कुछ ही मिनटों में इस जीवन स्थिति में पहुंच गए निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है कुछ होता ही नहीं है शून्य बड़ा शून्य बना रहता है शून्य शेष रहता है मतलब शून्य का कॉन्सेप्ट अर्थ लेना है खतम अर्थ नहीं है कि वो गोल चक्कर जो बनाया उसको बोलते हैं तो, वो तो को दिखाने के लिए है कुछ बना रहे हो यदि वो उसका अस्तित्व रहता है मतलब जिससे शून्य बनाया है वो भी रहेगा रहे तो वो तो शून्य नहीं हुआ तो वो शून्य मिल जाते सब लोग शून्य भी नहीं होता है मतलब तो, खत्म हो जाता हाँ कुछ भी बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है किंतु किन्तु गीता की शिक्षा इससे भिन्न है वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निवार निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है भगवत धाम तथा तो भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं क्योंकि दोनों चरम पद है अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही कृष्णा भवन की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्णा भवन में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है गुणित समित के ईसान ब्रह्मय कल्पते अतः भौतिक बंधन से मुक्ति है शिल भक्ति ठाकुर ने भगवद्दीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है भगवदगीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग ज्ञान योग तथा तो भक्ति योग इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा तो ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झाकी दे दी गई है इस प्रकार श्रीमद भगवदगीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार भक्ति वेदांत कर पूर्ण हुआ तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था ये ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म में जो स्थित है मतलब ये ब्राह्मी स्थिति क्यों बोल रहे हैं इसको क्योंकि किसी भौतिक चीजों से अवृत नहीं है इसको तो ब्रह्म भी तो भौतिक चीजों से अवरित हम्म तो इसलिए ये ब्राह्मी स्थिति होगी ये ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल तक भी रहने अंत काल में भी यदि इसी ब्राह्मी स्थिति में रहते हैं तो वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ लिया है भगवत धाम क्योंकि ब्रह्म स्थिति तो वो ऐसी ब्रह्म में लीन हुआ वो स्थिति होगी तो, तो ब्रह्म और निर्वाण दोनों शब्द का अर्थात ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवत धाम बताया और निर्वाण शब्द का अर्थ भौतिक वस्तुओं से मुक्ति भौतिक अस्तित्व से मुक्ति तो भौतिक अस्तित्व से मुक्ति होने पर क्या होता है ये विचार में अलग अलग लोगों के भेद है भौतिक अस्तित्व से मुक्त होने पर कुछ अस्तित्व बचता ही नहीं है ये बौद्ध लोग कहते हैं। भौतिक अस्तित्व से मुक्त होने पर एक ही वस्तु बचती है निराकार निर्विशेष ब्रह्म ये मायावाद यहाँ निराकारवाद कहता है निराकार निर्विशेष शून्य नहीं है अस्तित्व है शून्य में तो अस्तित्व भी नहीं अस्तित्व तो है विशेषता नहीं अस्तित्व है तो अस्तित्व और विशेषता में अंतर है ना बहुत लो बहुत लोग तो नियम पालन करते हैं ना प्रोजी ये क्या होता है भौतिक अस्तित्व से छूटने पर? पर कुछ भी नहीं बचेगा किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं बचेगा अगर छूटेंगे ऐसे उसको निर्माण कहते है वो लोग जी फिर मायावादी का विचार है कि भौतिक अस्तित्व से छूटने पर निर्वाण होने पर केवल अस्तित्व बचता है कोई विविधता नहीं बचती जबकि भक्त लोग कहते हैं कि भौतिक अस्तित्व से छूटने पर उनको भी छूट नहीं है छूटने पर आध्यात्मिक अस्तित्व तो हमेशा से है ही वहाँ पे हम जाएंगे ज्यादा विविधता है तो इसलिए ब्रह्म शब्द के अर्थ तीनों के द्वारा अलग निकाले जाएंगे तो भक्त जो ब्रह्म शब्द से समझता है वो है कि भगवत धाम जो कि भौतिक अस्तित्व से परे हैं भौतिक अस्तित्व से परे जो भी वस्तु उसको ब्रह्म कहते हैं तो मायावाद के अनुसार भौतिक अस्तित्व से परे केवल ज्योति है निराकार निर्शेष बस तो इसलिए हम उधर जाएंगे सास हम उसमें लीन हो जाएंगे लेकिन वास्तविकता में ब्रह्म निर्वाणम अमृत मतलब मतलब भगवत धाम जाते हैं तो इस वस्तु को ये तो भक्तों का विचार ऐसा कोई कह सकता है वास्तविकता थोड़ी ना तो भगवान तो इसको हम देखते हैं कि आगे भी हम यदि भगवदगीता में देखेंगे तो ये स्थितियों में रह करके भगवान क्या बोल रहे हैं मेरे पास आएगा मां मुफेदी ऐसे पुनर्जन्म से छूटकर कर जाएगा क्या बताते हैं? देहमर्जन्म पुनर ने पुनर्जन्म नेति पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है। मतलब भौतिक अस्थिर से छूट गया तो क्या होता है माम एति मेरे पास आता है समझ में तो क्या है ऐसे एति अंदर आ जाता है यदि बोल और यदि वो माम ब्रह्म है तो ब्रह्म बोल कैसे रहा है उसमें तो, तो कोई विशेषता नहीं है बोलेगा तो मेरे पास है ना वो पास है अंदर बोलता बोलते ना फिर तो, और जगह पे दिया है मामे वे शशि सत्यम थे वो तो चलिए भक्ति करेंगे तो सब बोला है और कहाँ है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप नीति महात्मा नम सिद्धिम परमा सब जगह पे भगवान ने बोला है तो वहां से पता चलता है कि यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जब मुक्त होता है व्यक्ति तो भगवान के पास जाता है ना कि ब्रह्मा में लीन होता है इसलिए ब्रह्म निर्वाणम क्षति ये है जो आगे के अध्यायों में ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि ये तो समझ है शिषा दूसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ भगवत गीता समाप्त हो गई दूसरा अध्याय पूरी भगवत भगवत गीता गीता गीता का सार, सार। पूरी ही है। समझ में आ गया तो फिर डिटेल कितने की जरूरत नहीं डिटेल में कुछ और बताया होगा अच्छा डिटेल में कुछ और बताएंगे सार में कुछ और सार में सब कुछ दुछ दुछ दु� देखो डिटेल अर्जुन को तो दूसरी बार बतानी पड़ी बाद में में क्योंकि अर्जुन को समझ में नहीं आया इसलिए उसने प्रश्न किया डाउट अगर हमें भी होगा कभी तो भूल जाएंगे ना अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवत को प्रश्न हो गया तो समझ में आ गया दूसरे उ आप लोग अभी सभी के उधार के लिए आप करेंगे प्रश्न हो, होंगे अंदर होंगे पुराने के, कहीं के और थोड़ी... ये पॉइंट है कि अर्जुन को तो प्रश्न है तो प्रश्न भी नहीं होते इसलिए अच्छा है, अर्जुन ने जो प्रश्न हमारे लिए कर दिए तो वो प्रश्न के हम लेंगे तो अच्छा ऐसा भी प्रश्न था मुझे तो हुआ ही नहीं होना चाहिए था <laughs> तो इसलिए एक शिष्य के उसमें आता है भगवत गीता भागवतम में भी है चेतन चरित में भी आता है की जब प्रश्न करते तो जैसे सनातन गोस्वामी तो कुछ प्रश्न करते हैं फिर भगवान से बोलते हो और जो मैं प्रश्न नहीं करता है उसका भी उत्तर दे दो क्योंकि मुझे प्रश्न करना भी नहीं आता है ऐसा नहीं होता कि हमको संशय नहीं है तो सब संशय समाप्त हो गए तो दूसरा अध्यय समाप्त हुआ अभी दो दिन तैयारी कीजिए टेस्ट ठीक ट शिलाप्रूपा देखी जाए